भागवत महापुराण के पहले स्कंध के चौथे अध्याय में लिखा है वेदव व्यास जी ने सोचा ना तो मनुष्य भाग्यशाली होगा और ना तो बुद्धिमान होगा तो कैसे जीव होगा कल्याण हो क्यूँ कलयुग में ना श्रद्धा होगी ना आयु होगी और इतनी बुद्धि भी नहीं होगी कि इतनी बड़ी बड़ी किताबों को कंट करें इतने बड़े बड़े वेद पढ़े तो क्या करना चाहिए तो वेदव जी ने एक वेद था होता तो अथ्र वेद तो वेदव जी ने अथ्र को चार जगह पर बांट दिया तो कितने हिस्से कर दिए अथ्र के चार चारे कर दिए और कितने वेद हो गए चार वेद हो गए रग साम, यजूर और यथ्र हो गए चार वेद तो वेदव जी ने इन चार वेदों को अपने चार शिष्यों को पढ़ाया रग वेद ऋषि शर्वा को पढ़ाया शाम वेद ऋषि को पढ़ाया यजुर्वेदी को पढ़ाया और अतर्वेद अंगिरा ऋषि को ने पढ़ाया इन ऋषियों ने जो अपने शिष्यों को वेद पढ़ाया वो बन गया उपनिषद उपनिषद का अर्थ ये होता है कि गुरुदेव अपने शिष्यों को जो देव उपदेश देषद सूर्य महाराज जी कहते सोन का ऋषियों इतिहास पुराने जो हुआ न वो हुआ पांचवा वेद और उस पांचवे वेद को मेरे पिता रोमरशन जी को श्री वेद जी ने पढ़ाया इसलिए रोम जी इतिहास पुराणों के आचार्य बने अब महाराज हमें ये खोज करनी है कि उपनिषद कितने हैं वेद कितना है केसेस की प्रकृति हुई इस तरह हमारा एक उपनिषद है जिसको कहते हैं मुक्ति को उपनिषद मुक्ति को उपनिषद के पहले अध्याय के पहले कांड में लिखा है हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा प्रभु कितने वेद हैं कितनी उपनिषद हैं क्या उनके लक्षण हैं क्या उनके भाषण है यह आप हमें बताइए राम जी ने कहा वेद चार हैं मतलब जो बात भागवत में लिखी वही बात मुक्ति को उपनिषद में राम जी हनुमान जी को बता रहे है कितने वेद है चार वेद है? रग यजुर्, साम और अथर। और इनकी जो शाखाए हैं, उसे राम जी कह रहे वो है उपनिषद यानी कि वेद की जो शाखाएं हैं वो क्या बनी उपनिषद अब आइए हम उपनिषद श... वेदों को जानते हैं सबसे पहले रगवेद रगवेद की इक्कीस शाखाएं कितनी शाखाए रगवेद की इक्कीस शाखाएं हैं दूसरा हुआ यजुर्वेद यजुर्वेद की 109 तो शाखाएं हैं तीसरा सामवेद सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अंत में चौथा अथर्वेद अत्र की 50 शाखाएं हैं। अब और इसका खुलासा करते हैं वेदों का हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है चतुर्वेदो उपनिषद चतुर्प वेदो उपनिषद में बताया है कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई इन चार वेदों की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा और पूर्व दिशा को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। जब ईस्ट की ओर ब्रह्मा जी ने देखा तो उससे उत्पन्न हुआ जिसे कहते हैं रग वेद रग वेद कहा हुआ पूर्व दिशा से ईस्ट से क्या पैदा हुआ उत्पत्त हुआ रगवेद फिर ब्रह्मा जी ने पश्चिम की ओर देखा जब पश्चिम पश्चिम यानी कि वेस्ट पश्चिम की ओर देखा तो इससे यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई पश्चिम से फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर की ओर देखा जिसको कहते हैं नॉर्थ यहां से शाम की उत्पत्ति हुई और जब ब्रह्मा जी ने दक्षिण की ओर देखा यानी कि साउथ की ओर देखा यहाँ से अत्र वेद की उत्पत्ति हुई ये हो गए चार दिशाओं से चार वेद प्रकट हो अब सबसे पहले रगवेद रघ में दस मंडल होते हैं जैसे भागवत महाप्राण में क्या है बारह स्कन सौ पैंतीस अध्याय और अठारह हजार शलोक इस तरह रगवेद में क्या है दस मंडल और 125 इसमें पोषा दिया है और ग्यारह हजारेद में क्या है मंत्र हैं इस वेद की पांच पाँच शाखा है इसलिए इस कितने उपनिषद हैं पांच उपनिषद हैं रगव के दूसरा साम दूसरा है साम वेद साम वेद में 1824 मंत्र हैं इसमें पिचहत्तर रुचाए हैं। इस वेद के पिछहत्तर मंत्र को छोड़कर सत्रह सौ मंत्र रघुवेद जैसे हैं, जो रघुवेद में मंत्र है ना, वही मंत्र आपको सामवेद में भी पाए जाएंगे इसी तरह से यजुर्वेद यजुर्वेद के दो भाग हैं, कितने भाग है दो एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद का जो कृष्ण भाग है इसके आचार्य जी और जो यजुर्वेद का शुक्ल भाग है इसके आचार्य यज्ञ वकल्या ऋषि इस उपनिषद की जो कृष्ण कृष्ण है भाग इसकी चार शाखाएं हैं और जो शुक्ल भाग है इसकी दो शाखाएं है इस उपनिषद में 40 अध्याय है में कितने अध्याय है 40 अध्याय है चौथा अथर्वेद अथर्वेद में 20 कांड है जैसे रामायण में है पांच कांड छह कांड इस तरह से अथर्वेद में कितने कांड है 20 कांड है इस वेद में जादू टोने चमत्कार इन सब के विषयों में बताया गया है अब हम और वेदों का खुलासा करते हैं ये बड़ी खास बात ही है वेद का मतलब क्या है वेद गिद्ध शब्द से बनता है इसे गिद जित शब्द से बनता है जिसका अर्थ ये होता है ज्ञान जानने वाला ज्ञाता जानने वाला नहीं ज्ञान जानना और ज्ञाता जानने वाला इसका अर्थ है वेद तो सबसे पहले रग वेद रग वेद क्या है रक्त वेद के आचार्य कौन है रक्त वेद के आचार्य भगवान धनवंतरी है और रग वेद ऐसी हमें मेडिकल मिला कि दवाई हमें से से मिली से मिली कहाजुर्वेद यजुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र और यजुर्वेद से हमें क्या मिला कैसे आइटम बनेगा कैसे लड़ाई की चीजें बनेगी ये सारी चीजें हमें किससे मिली यजुर्वेद से मिली जितने आइटम लोग बना रहे हैं, साइंस तरक्की कर रहा है सब ये सब हथियार के विषय में यजुर्वेद में बताया गया है और उसके आचार्य को विश्वास मित्र की तीसरा सामवेद सामवेद के आचार्य कौन है देवृष्टि नारद जी और जितने आप राग आदि संगीत में गा रहे हो उन सब की रचना श्याम वेद हुई इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदों में मैं श्याम वेद हूँ और चौथा अथर्वेद अथर्वेद के आचार्य विश्वकर्मा और विश्वकर्मा यानी कि अथर्वेद क्या इंजीनियर कैसे जहाज बने कैसे क्या बने कैसे घर बने कैसी क्या चीज बने कैसे पुल बने सारा इंजीनियर जितना भी जो तो है साइंस वो इसमें भरा पड़ा है किसमें अथर वेद में ये चार वेदों के विषय में बताया गया है उपनिषदों की जो संख्या है वो तो है 1180 सही माने में उपनिषद कितने हैं 1180 लेकिन वर्तमान में इस समय जो हमारे पास उपनिषद है वो है एक इसलिए हम किसे गिनते एक सौ आठ उपनिषदों को गिनते हैं इसी तरह से भगवान श्री वेद जी ने एक वेद के चार भाग कर दिए उपनिषदों की रचना कर दी महाभारत की रचना कर दी पर व्यास को संतुष्ट नहीं हुआ और भगवान वेद जी अपने आश्रम में मुँह बैठे थे और उस वक्त वेद जी के आश्रम पर देव ऋषि आए नारद जी को देखकर कर जी खड़े हो गए उन्हें हासन दिया नमस्कार किया बैठते बैठते देव ऋषि नारद जी जब व्यास देव जी को देखते हैं तो क्या कहते है पराचर्य महाभाग भवता कश्चिता परितुष्क्ष आत्मा मानवी किन किनके बेटा है पराशर ऋषि और पराशर ऋषि कौन है जो भूत जानते भविष्य जानते और वर्तमान जानते मानो देव ऋषि नारदी वेद व्यास जी को कहते हैं कि तुम्हारे पिता भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले है तुम्हारे पिता इतने बड़े ज्ञानी हो तुम इतने परेशान क्यूँ हो तुमने एक वेद का कार कर दिया महाभारत की रचना कर दी उपनिषदों की रचना कर दी अठारह सत्रह प्राणों की रचना कर दी तुम्हारे मन को संतुष्ट नहीं हुआ तुम्हारा मन ऐसे लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, तो अपनी परेशानी की वजह आप हमें बताइए व्यास जी ने कहा हे ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान के परम भक्त तुमने ठीक कहा इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरे मन को शकून नहीं मिला तुम भगवान के परम भक्तो ही मुझे बताओ कि मुझे शकुन क्यू नहीं मिला अब सूची महाराजी कहते हैं कि श्री देव ऋषि नारद जी ने कहा मलमे वासु न तुष्टते मन तदर्श मंथ देव ऋषि नारद जी कहते तुमने क्या लिखा तुमने कहीं लिख दिया दान करो इसमें लोगों का कल्याण होगा कहीं तुमने लिख दिया यज्ञ करो यज्ञ में कल्याण होगा कहीं तुमने लिख दिया तपस्या करो तपस्या में कल्याण होगा कहीं तुमने कर दिया योग साधना करो इसी में कल्याण होगा और कही कहीं तो वेद व्यास ही आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया आपने कहा अहिंसा करो धर्मो सब पर दया करनी चाहिए आपने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए जीवों को नहीं काटना चाहिए लेकिन वेदव्यास जी आपने ही कहीं कहीं लिख दिया कि अमावस में बली दे दो लेकिन ये बात तो वेद व्यास जी आपने गड़बड़बरी कर दी मैं आपकी बात को मानता हूं आपने ऐसा क्यों कहा कि जो लोग रोज जीवों को काट रहे हैं वो महीने में एक मरतबा काटेंगे फिर दो महीने में एक मरतबा काटेंगे फिर तीन महीने में काटेंगे इस तरह वो लोग छोड़ देंगे लेकिन लोगों ने आपकी बात को प्रमाण पत्र बना दिया लोगों ने कहा अरे वेद व्यास लिख रहे हैं अरे बलि देनी चाहिए जो महीने में देने वाला था वो रोज बलि देना शुरू कर दिया उसने इसका और आसान तरीके से खुलासा करते हैं वो ये है गुरुकुल में एक शिष्य धूम्रपान कर रहा था तमाकू नोशी ले रहा था गुरुजी ने कहा मुर्ख तुम्हें शर्म नहीं आती धूम्रपान तो करते हो तो गुरुदेव बड़ी बुरी लत लतनी लत छूटती नहीं तो गुरुदेव ने कहा बेटा सात दिन में एक सिगरेट फूक लेना तो क्यों कहा गुरुदेव ने बोले सात में एक पिएगा, चौदह दिन में एक पिएगा, महीने में एक पिएगा, दो महीने में पिएगा ये छोड़ देगा लेकिन इस मूर्ख शिष्य ने क्या किया गुरुदेव की बात को प्रमाण पत्र बना लिया। गुरुकुल में खूब धुएं उड़ा रहा था शिष्यों के सामने अरे शिष्यों ने कहा मूर्ख तुम्हें शर्म नहीं आती गुरुकुल में तो ये वर्जित है धुम्रपान बोले मुझे गुरुदेव ने कहा तो गुरुदेव ने इसे क्यों इजाजत दी रोकने के लिए और इसने खुद तो शुरू किया और जितने लोग मिले उन सबको भी शुरू करवा दिया यही दशा हमारी है बाप जी चोरी जारी प्रगत मदमास, मधमास मदीरा क्यूँ करे उत्तम लक्ष्य याद करें नवला भाव भरे भूतल अब जो बापजी काम की बात बता रहे उसको कोई सामने नहीं ला रहा क्यूँ बोले तो हमको भी चक्कर में पढ़ना पड़ेगा इस बात को उन्होंने क्या कर दिया खंडित कर दिया क्यूँ कर दिया बोले भाई हमको भी चलना पड़ेगा पर तो दूसरे चलेंगे ना हम खंडित करते तो ना हमको चलना पड़ेगा ना दूसरों को चलाना पड़ेगा इस तरह से यहाँ पर भी यही हुआ इसने कहा हम तो मरेंगे सबको लेकर मरे तो अच्छा नहीं है अभी हम कहीं दावत खा रहे थे तीन में वहां तो पर एक संत नामी गिर मास्क खा मुझे राजेश भाई ने बोला पूछो महाराज किसके विषय में तो मैंने महाराजा भी मात बोले मेरा गुरु खाता था मैंने आपका गुरु खाता था मैंने छोड़ दो छोड़ो मैंने रामानुजाचार्य ने छोड़ दिया ना अपने गुरु को छोड़ो भोगी गुरु लाल सीषीला दोनों लोग पापी है वो तो अंधा है तुम्हें भी अंधे के मार्ग में लगा रहा है इसलिए इसे गुरु को छोड़ देना चाहिए मैंने ये कौन कह रहा है मेरा शास्त्र कह रहा मैं थोड़ी कह वो तो अपराधी कर रहा ना उसे तुमको भी चक्कर में लगा दिया तो देव ऋषि नारद जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि आपने गलत कह दिया व्यासदेव जी ये बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ और दूसरी बात शिक्षा ये भी लीजिए इससे पहले विद्ध व्यास जी ने जिन ग्रंथों की रचना करी ना गुरुमुख नहीं था ग्रंथ भागवत की रचना करेंगे गुरुमुख होगी क्यों चुं? क्योंकि देव नारद जी आदेश दे रहे हैं जब देव इसकी नारदी के आदेश के बाद वे तब ग्रंथ की रचना करेंगे कथा गुरुमुख हो गई है और कथा कौन सी होनी चाहिए गुरुमुख हो ये नहीं पढ़कर व्याज गति में बैठ जाए बोले हमारे गुरु कौन वो फलाने फलाने को पता ही नहीं मेरा है चेहरा के बिना आप इस गति पर नहीं बैठ सकते हैं और आशीर्वाद परम्परा के द्वारा होना चाहिए जो गति नशीन जो परम्परा जो वैष्णव हो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा आप पोपट की तरह बोलने लग जाओगे कि पीछे बह अच्छी होनी चाहिए लगे में लोगों को बोल ही नहीं सकते हैं तो कहाँ से बोलेंगे वो शुद्ध परम्परा के अंदर नहीं है वो कभी नहीं बोल सकते हैं इस मूर्ख ने क्या किया इसने खुद तो धूम्रपान किया बोले तो किसने इजाजत दी बोले गुरुदेव ने अब दूसरे सिलो ने कहा और गुरुदेव मना नहीं करते धूम्रपान करने से तो वो भी पीने लगते अब खुद तो अपराधी बना और तो इसने सबको भी लगा दिया और कहा क्या हमको तो गुरु ने आज्ञा दी कशु लेना न देना मस्त रहना इस तरद ऋषि अर्थ का कर दिया कहीं आप लिखते जीवो की अर्थ मत करो और कहीं कहते आप लिख दो तो महाराज ये बात कुछ हजम नहीं जिस कथा के अंदर जिस भजन के अंदर भगवान का नाम ना हो भगवान की महिमा ना हो वो भजन वो कथा कूड़ा करके सम्मान है सम्मान है कूड़ा करके सम्मान आप बाप जी की वाणिया सुने उसके अंदर कच्छ मच्छ न कितने भगवान के अवतारों का चरित्र खुलासा किया सारी चीज होगा फिर भी भगवान को हम लोग दूर कर देते हैं जय गुरु की जय गुरु की लगाए रखे तो गए सुबह व्यास को देव ऋषि नारद जी कहते है महाराज में आपको किसी और की बात नहीं कहता मैं अपनी बात बताता हूँ इसलिए संत महापुरुष जो होते है वो अपना जीवन चरित्र बताते है किसी और की घटना नहीं बताते हैं तो क्या कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे देव ऋषि नारद जी कहते हैं अहम् पुरातीत भवे भवनम् मुने दास कस् वेदीना देव ऋषि नारद जी कहते हैं मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था सुदरानी का बेटा था और मेरी माँ एक संत की सेवा करती थी और जिस संत की मेरी माँ सेवा करती थी वे संत की साधुओं की सेवा करते थे हे व्यास जी एक समय चतुर्मास आया चार महीने आते ना चतुर्मास कुछ संतों की टोली आई और उस महात्मा के यहाँ आ गई जिस महात्मा की मेरी माँ सेवा करती थी मेरी माँ को उस संत ने उन संतों की सेवा में लगा दी मेरी माँ संतों के लिए भोजन बनाती थी उनके वस्त्र धोती थी और जब उन्हें प्रसाद परोसती थी संत लोग जब भोजन पा लेते थे तो मैं उनके झूठे पत्तल को उठाता था। हे वेद व्यास जी कुछ संत तो भोजन पूरा पा लेते थे और कुछ संत उस भोजन को छोड़ देते थे थोड़ा एक दिन हमने पूछ लिया हे संत भगवान यदि, यदि आपकी अनुमति हो आपकी इजाजत हो तो हम ये भोजन खा सकते हैं। तो संतों ने का बेटा खा ले तो देव ऋषि नारद जी कहते व्यासदेव जी उन संतों का झूठन में बड़े प्रेम से खाता था संत लोग जब भगवान की कथा कहते तो मैं बड़े प्रेम से भगवान की कथाएं सुनता था संत लोग जब कीर्तन करते तो मैं कीर्तन खाने लगता था और संत जब भगवान के कीर्तन में नाचते थे तो मैं धूमधमा कर नाचता चार महीने बीत गए पता न लगा संत जब जाने लगे तो हम पांच साल के बालक से हम भी संतों के पीछे भागे हम भी आपके संग चले लेकिन हम अपनी माँ के इकलौता पुत्र ने बोला बेटा तू संतों के संग चला जाएगा तो मेरा क्या होगा रुक जा यही तो संत लोग ने कहा बेटा जो काम तू जंगल में जाकर करेगा वो काम धर्म में ही चल जाएगा तो संतों ने मंत्र दे दिया इस मंत्र को कहते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र ये वासुदेव गायत्री मंत्र को मैं माइक में उच्चारण कर सकता हूँ लेकिन जो गायत्री मंत्र होता है उसको हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं और वो उच्चारण कब करते हैं? जब कोई योग्य हो और वो भी जोर से माइक में नहीं कहना है उसके कान में कहना है जिसको अध्ययन कराया जाता है तो ये मंत्र कान में फूका जाता और बाकी जो होते तो कान में मंत्र भूक रहे हैं चेला बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है केवल नियम बताया जाता है कि द्योतम पानम स्त्री सुना अपने चेले को कहते चार नियम का पालन करो और उस मंत्र को गुरु भूगता है जो मंत्र का जप करता हो तो मंत्र कौन सा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम इतना। और भागवत माँ प्राण के चौथे में लिखा है छोरी हो या छोरा कान तो सीधा ही भूगा जाता सबका ज्ञान कहाँ से दिया जाता है उपदेश सीधे कान ऐसी दिया जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मंत्र दिया जिसे कहते वासुदेव गायत्री मंत्र नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीम ही प्रत्युम् अनिरुद्धाया नमा संकृष्ण आय ये मंत्र देकर संत चले गए देव ऋषि जी खूब माला छटका जंगल में जाने को सोचे माँ मुस्कुरा कर देखे तो देव ऋषि जी नहीं जा सकते थे देवऋषि नारद जी कहते है जी, एक दिन मेरी माँ गौशाला में दूध लेने गई और आते वक्त शाम का समय हो गया और अंधेरे में मेरी माँ ने एक सर्प के ऊपर पैर रख दिया और उस सर्प ने मेरी माँ को धस दिया और सर्प के ढसने से मेरी माँ ने अपने शरीर को छोड़ दिया जब मुझे पता लगा मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया जिस रास्ते से वो संत गए उस वक्त मुझे धनवानों की नगरी मिली शेटों की नगरी पर मेरा मन उस नगरी में नहीं दिखा मैं आगे बढ़ा तो बड़ा खतरनाक जंगल दिखाई दिया भयंकर उल्लू भालू चीता इन सब के मुझे शब्द सुनाए मुझे दिखे भी पर मैं डरा नहीं मैं पाँच साल का बालक था भगवान के भजन में मस्त कोई मुझे भाई नहीं मैं आगे बढ़ा जब उस मन को पार कर कर जब मैं आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा सुंदर मन दिखलाई दिया नदी बह रही थी और नदी के किनारे एक सुंदर पीपल का वृक्ष था तो देव ऋषि जी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और इस मंत्र का जब करे नमो भगवते तभ्यम वासुदेवाय तो दिमल प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमाश कृष्णाय जब देव ऋषि नारद जी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो भगवान ने वेदव्यास जी को देव ऋषि नारद जी को दर्शन दिया शं चक्र कथा पद्म धारण किए भगवान मत मत मुस्थान हल्की हल्की मुस्थान में भगवान दर्शन देते हैं दर्शन दिया अब देव ऋषि नारद जी बोले दर्शन बना रहे तो थोड़ी देर में दर्शन गायब हो गया देव ऋषि नाराद जी बोले कहाँ चले गए कहाँ चले गए आंख खोली तो देव ऋषि नारद जी रोने लगे उस समय आकाशवाणी नारद जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं मिलेगा अभी तुम्हारे अंदर कुछ खामिया है बुराईया अगले जन्म में मिलेगा तो देव ऋषि नारद जी ने ना आकाशवाणी को कहा कि जब इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं देना था झाकी क्यूँ दिखाई आकाशवाणी ने कहा मंत्र मेरे भक्तों ने दिया था तू माला सटकाता रहता मंत्र का चमत्कार तुझे नजर नहीं आता तू बोले संत भी झूठा और मंत्र भी झूठा संत और मंत्र दोनों को सच्चा बताने के लिए मैंने तुझे अपनी रूप सुधा की शक्ली चढ़ा दी और आगे मुझे तुझे मेरा दर्शन मिलेगा इस तरह से भगवान के एक अंतर ध्यान हो गए देव ऋषि नारद जी रात दिन सोच रहे मैं कब मरू मैं कब मरू मैं कब मरूँ और हम कहते हम नहीं मरे हम नहीं मरे हम नहीं समय आने पर ब्रह्मा जी को निंद्रा आ गई ब्रह्मा जी भगवान में प्रवेश कर गए और देवी नारायद जी ब्रह्मा में प्रवेश कर गए भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा किया और ब्रह्मा जी के गोद से हे ऐसी मेरा भी जन्म हो गया एक दिन मैं भजन करते हुए वेंकुट में चला गया उस समय भगवान को नमस्कार कर मैं कीर्तन करने लगा भगवान के सामने नाचने लगा लक्ष्मी जी भगवान के पग दबा रही थी पर लक्ष्मी जी की बगल में सुंदर वीणा बजी थी हमने भगवान को कहा प्रभु भजन को तो खाते अगर साज मिल जाए तो सुर ऐसी सुर मिलाकर उस वक्त जगतनाथ भगवान श्री हरि ने वो वीणा मुझे दे दी अब उस वीणा को मैं तो लेकर भजन करता रहा तो संत महापुरुष कहते है कि जब भगवान ने वीणा दे दी तो लक्ष्मी जी आखिर फाड़ फाड़ कर भगवान को देखे भगवान ने पूछा क्या हुआ तो आपने हमारी इतनी कीमती वीणा दे दी अरे भगवान ने कहा धन्यवाद मेरे भक्त का वीणा मांगी तुम्हें नहीं मांगा एक तरफ तुम थी एक तरफ वीणा थी तो वीणा मांगी मैंने वीणा दे दी अगर तुम्हें मांगता ले जाओ हमारी जान छोड़े इसे भी लेकर चले जाओ धन्य मेरे भक्त अहम भक्त पर आदि इस तरह से भगवान ने ये वीणा दी पर लिंग प्राण के अंदर लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद जी को ये वीणा दी थी लिहाजा आगे बढ़ते हैं कथा को नमन करते हुए तो वेदव्यास जी को देव ऋषि नारद जी कहते वेदव व्यास जी भगवान के भक्तों का स्थान और भगवान की कथा का चमत्कार देखो मैं शुक्र जाति में जन्मा दासी पुत्र आज मैं भगवान का अवतार कहा जाता हूँ इसलिए तुम भी ऐसी कथा की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र हो और कोई बात ना हो तो चार श्लोक भागवत का उपदेश देव ऋषि नाराज जी ने वेद्यास जी को दिया जीव तत्व जगत तत्व माया तत्व और आत्मा तत्व के चार श्लोक का उपदेश देकर श्री देव ऋषि नारायद जी चले गए शौनक इसने सूर्य ऐसी पूछ लिया अपने गुरुदेव देव ऋषि नारद जी के जाने के बाद वेदव व्यास जी ने क्या किया तो श्री सूजी महाराज जी कहते हैं वेदव्यास जी थे थे, विदव ने ये चार श्लोकों का ध्यान किया अपनी गुफा में बैठ गए और अपने शिष्य को कहा कि अब तुम सब बाहर जाओ मुझे एकांत एक में रहना। और वेदव व्यास जी ने चार श्लोक को अध्ययन कर कर बैठ गए तो सबसे पहले वेदव व्यास जी को भगवान का दर्शन हुए भगवान के हाथों में बंसी माथे पर मोर मुकट पिताम्बर धान किए हुए सुंदर कुंडल कानों में बाजू बंद पहने पे, हुए भगवान बड़े सुंदर मुस्कुराने वेद व्यास जी भी मुस्कुराने लगे पर थोड़ी देर में वेद जी को भगवान की माया का दर्शन हो गया क्या दर्शन हुआ अरे लोग कष्ट भोग रहे हैं भूख मर रहे नरकों में गिर रहे चिल्ला रहे तो वेद जी की समाधि खुल तो अब वेद्यास समझ समझिए मुझे क्या करते हैं मुझे जीवों का कन्या इसलिए वेद जी ने चार श्लोक का अर्थ निकाला और अठारह हजार श्लोक बनाते कितने तो चार श्लोक वेदव जी भगवान है और वो काम भगवान ही कर सकते कुछ लोग कहते हैं ये जो तो सारी लीलाएं हो रही थी क्या व्यास जी देख लिखते रहते थे ऐसा नहीं है भागवत वेद व्यास की समाधि की भाषा है गजेंद्र कौन था हाथी था। गजेंद्र हमारी तरह तो बात नहीं कर सकता ना। गजेंद्र ने तो मानसिक स्तुति की तारीफ की थी धन्य वेदी हाथी के मानसिक बुद्धि में चले गए वेद व्यास ध्यान से और हाथी ने क्या क्या कहा था वो लिख दिया वेद व्यास इसे कहते भगवान ये काम कौन कर सकता है ये भगवान ही कर सकते हैं तो समाधि की भाषा है भूत भविष्य वर्तमान जैसे कोई वीडियो बन गई है उस वीडियो को देखने के लिए उसे रिवाइंड किया जाता है पीछे जाया जाता है ना, इसी तरह योग साधना में बताया गया है कि जो पिछले गुजर चुका है उसको हमको देखना है तो कैसे देखेंगे वो अपने योग बल ध्यान बल से देख लेते सब पीछे की चीज की घटना हो चुकी है इस सारी फिल्मों में कैसे जितना डिजिटल दौर आ रहा है ये जो सारी चीजें कर रहा है ये वही चीजें कर रहा है जो हो चुकी है ये कोई नई चीज नहीं है जहाज पहले भी थे जहाज आज भी है पहले जहाज डीजल पेट्रोल से नहीं चलते थे मन की गति से चलते थे आज का जहाज इंजन से चल रहा पहले लोग ऐसे अब विशेष ऋषि और विश्वामित्र जी कैसे बात कर रहे है रामायण में देखे जब विश्वामित्र जी को आना था राम जी को लेने के लिए तो विशेष ऋषि ध्यान में बैठे हैं और वहाँ से विश्वामित्र जी ने ध्यान कर कर कनेक्शन बना लिया और योग बल ध्यान से क्या कर रहे हैं बातें कर रहे हैं और यही बात आज मोबाइल फोन में आ गई है अरे बगैर तार से बात कर रहे हैं सबसे हैरानगी की बात की उस समय तो कोई मोबाइल फोन नहीं था वो ऐसे ध्यान कर बैठ वेड़ कर बात करने लग जाते थे